पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 45 विशेष वक्तव्य सूत्र 45 इस सूत्र में केवल सूक्ष्म विषयों की सूक्ष्मता की पराकाष्ठा बतलाई गई है इससे यह न समझना चाहिए कि अलिंग मूल प्रकृति भी योगी के संयम का विषय बन सकती है क्योंकि पहला वितरकानुगत संप्रज्ञा समाधि में केवल विकृति अर्थात स्थूलभूतों और उनसे बनी हुई चीज़ों का साक्षात्कार होता है विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि में स्थूल भूतों की प्रकृति सूक्ष्मभूतों से लेकर तनमात्राओं तक का जो अहंकार की विकृति है साक्षात्कार होता है विचारानुगत की उच्चतर भूमि आनंदानुगत सम्प्रज्ञा समाधि में उनकी प्रकृति अहंकार का जो महत्त्व अर्थात चित्त की विकृति है साक्षात्कार होता है और विचारानुगत की उच्चतम भूमि अस्मिताुगत सम्प्रज्ञात समाधि में उसकी प्रकृति अस्मिता अर्थात आत्मा से प्रकाशित चित्त का जो अलिंग मूल प्रकृति की विकृति है साक्षात्कार होता है उसके पश्चात मूल प्रकृति का साक्षात्कार नहीं होता है प्रत्युत विवेक ख्याति द्वारा चित्त और आत्मा के भेद का ज्ञान होता है दूसरा विकृति व्यक्त होती है उससे उसकी सूक्ष्मतर अव्यक्त प्रकृति अनुमानगम्य होती है वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में केवल विकृति अर्थात व्यक्त स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है उससे उनकी अव्यक्त प्रकृति सूक्ष्म भूतों का अनुमान किया जाता है विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में जब उनकी प्रकृति सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होता है तब वे व्यक्त हो जाने से किसी अव्यक्त प्रकृति की विकृति सिद्ध होते हैं अतः उनकी अव्यक्त प्रकृति अहंकार अनुमानगम्य होती है आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि में जब अहंकार का साक्षात्कार होता है तब वह व्यक्त हो जाने से विकृति रूप सिद्ध होता है और उसकी अव्यक्त प्रकृति अस्मिता अर्थात आत्मा से प्रकाशित चित्त अनुमानगम्य होता है अस्मिताुगमत संप्रज्ञा समाधि में जब अस्मिता का साक्षात्कार होता है तब व्यक्त हो जाने से वह विकृति रूप सिद्ध हो जाता है और किसी अव्यक्त प्रकृति की अपेक्षा रखता है जो अनुमान गम्य होती है यह अलिंग मूल प्रकृति अर्थात गुणों की साम्यावस्था है इसका साक्षात्कार नहीं होता विवेक ख्याति द्वारा आत्मा और चित्त में भेज ज्ञान होता है यदि इसके पश्चात और किसी प्रकृति का समाधि द्वारा साक्षात्कार माना जाए तो व्यक्त हो जाने से वह विकृति रूप सिद्ध हो जाएगी और उसकी कोई और अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमान माननी पड़ेगी। इस प्रकार अनुवस्था आएगा। तीसरा अनिंग मूल प्रकृति गुणों की का नाम है, जिसमें परिणाम सत्व, का सत्व में रज का रज में और तम का तम में स्वरूप परिणाम हो रहा है चित्त तीनों गुणों का प्रथम विरू परिणाम है जो सत्व प्रधान है और जिसमें सत्व में रज क्रिया मात्र और तम उस क्रिया को रोकने मात्र का काम कर रहा है क्योंकि चित्त त्रिगुणात्मक विषम परिणाम है अतः उसके द्वारा गुणों के सामने परिणाम का साक्षात्कार नहीं हो सकता संप्रज्ञा चौथा सम्प्रज्ञा समाधि के चार भूमियों वितर्कानुगत में स्थूल भूतों का विचारानुगत में सूक्ष्मभूतों का तन्मात्राओं तक आनंदानुगत में अहंकार का और अस्मितानुगत में अस्मिता का साक्षात्कार बतलाया गया है कोई ऐसी भूमि नहीं बतलाई गई है जिसमें मूल प्रकृति का साक्षात्कार होता हो तथा तो सूत्र 41 में ग्राह्य रूप स्थूल एवं सूक्ष्म भूतों का ग्रहण रूप अहंकार का और ग्रहित्री रूप अस्मिता की ही समापत्ति बतलाई गई है यदि सूत्रकार को मूल प्रकृति का भी बतलाना अभिमत होता तो उसका भी वर्णन किया जाता अतः तो सूत्र छियालीस था एवं सबीजह समाधि से अभिप्राय इन्हीं बतलाई हुई सम्मापत्तियों से है जिनमें मूल प्रकृति सम्मिलित नहीं है पांचवा मूल प्रकृति अर्थात गुणों की साम्यावस्था का पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है फिर इसके साक्षात्कार करने में पुरुष का क्या प्रयोजन हो सकता है छठवां कई अभ्यासियों के संबंध में यह जा कहा जाता है कि उन्होंने मूल प्रकृति का भी साक्षात्कार किया है इस संबंध में हम केवल इतना बतला देना चाहिए उचित समझते हैं कि यह धोखा विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की ही प्रकाशमय अवस्था में होने लगता है इससे ऊपर की भूमियों आनंदानुगत में केवल अहंकार का और अस्मितानुगत में अस्मिता का ही भान होता है अन्य सब विषय नीचे ही रह जाते हैं मूल प्रकृति का यदि किसी विषय के रूप में साक्षात्कार हो तो वह अस्मिता और अहंकार से नीचे केवल तन्मात्रा या कोई सूक्ष्म विषय ही सिद्ध होगी हाँ जिस प्रकार विवेक ख्याति में पुरुष आत्मा का साक्षात्कार चित्त द्वारा कहा जाता है यद्यपि वह स्वरूप प्रतिष्ठित अवस्था नहीं है इसी प्रकार विवेक्याति में चित्त के साक्षात्कार से साथ ही साथ गुणों की सामयावस्था का भी साक्षात्कार कहा जा सकता है यद्यपि चित्त के बनाने वाले गुणों का सामने परिणाम तो पुरुष का भोग और अपवर्ग संपादन करने के पश्चात उनके प्रतिप्रस्रव अवस्था में ही होता है पुरुषार्थ शून्यना गुणानाम प्रतिप्रस्रव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चीति शक्तिरिति